ज्ञान व्यक्ति पदा करता, में की करता। की की है समाज सर्वेश ज्ञान व्यक्ति पाकर्ष मध्य प्रश्न प्राप्त करता है और ज्ञानोत्तर भक्ति में बहुत प्रमाण है आत्मा राम और हाँ जो आत्मा राम रामी है ज्ञान योगी है वो रवि की और इसकी भक्ति करती है तो गीता में है की चतुर्गी मान जन चतु उसमें जिज्ञासु कौन है जो प्रकृति के संबंध से निर्मुक्त अपने आत्म आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करना है बताइए तो जिज्ञासु कौन है जो प्रकृति के संबंध से मुक्त अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार जिज्ञासु हो गया है इसमें ही बताना है ज्ञान उत्तर भक्ति का मतलब है क्या ज्ञान की प्रचार भक्ति है योग, ज्ञान योग भक्ति योग कि जब ज्ञान योग यहाँ पर कैसा माना जाता है कि दे इंद्री मन प्राण बुद्धि से विलक्षण ब्रमात्मक हैं। ये ज्ञान मेरा रहता है क्या देव इंद्री मन प्राण बुद्धि से विलक्षण में कैसा हूँ ब्रह्मात्मक का मतलब ब्रह्मत्मा छात्र ज्ञान योग का शुरू का ये ज्ञान योग का स्वरूप है यहाँ पर तो जब ज्ञान योग में लगने से क्या होगा अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा फिर क्या होगा मुक्ति योग होगा कैसे भक्ति में? तो जैसे कि, कि, में, कि किसी वस्त्र में किसी वस्त्र में आच्छादित है कोई मणि या मणिमय मंजूषा में कोई रत्न आच्छादित है क्या in... कोई रत्न आच्छादित है या किसी वस्त्र में कोई रत्न आच्छादित है तो उस रत्मे को जानने के लिए पहले किसको जानना पड़ेगा तो तो नहीं हमारा बोलना ठीक नहीं हुआ दोबारा देखो जैसे कि मणि में मंजूषा में रत्न लिखा रखा हुआ है आत्मा वस्त्र में रत्न रखा हुआ, हुआ है वस्त्र के अंदर क्या रखा हुआ है रत रत्न या मंजूषा में रत्न रखा हुआ है तो रत्न को जानने के पहले मंजूषा या वस्त्र को जाना पड़ेगा और उसको जब मंजूषा या वस्तु को जान जाएंगे फिर उसमें स्थिति तो जैसे में देना मंजूषा या वस्तु में रत्न रखा हो ना वैसे ही अपनी आत्मा में परमात्मा स्थित है अपनी आत्मा में परमात्मा अपनी आत्मा में ही ब्रह्म स्थित है तो ब्रह्म ज्ञान योग के द्वारा ब्रह्मात्मा आत्म स्वरूप को जान लिया और आत्मा में कौन स्थित परमात्मा तो अब क्या आएगी ज्ञान योग के आत्मा का होने आरोप स्वतः ही भक्ति कृषि प्रवेश होने लगेगा छोटा ही कृषि को भक्ति योगित होने लगेगा स्वता ही कृषि को भक्ति के होने लगेगा कौन जो ज्ञान योग में लगे हैं, पर ज्ञान योग कैसा परसात्मा और जिसने परमात्मा चिंतन किया ही नहीं है जिसका यही लक्ष्य है कि जो है प्रकृति से विलक्षण से विलक्षण देर आदि के विलक्षण जिसने लक्ष्य नहीं रखा है परमात्मा को जानने का अनुसार तो है जो उसके वहाँ विराम नहीं करके आगे बढ़ा जाते हैं एक स्थिति में ये हो गई की ज्ञान योग के बाद भक्ति है ठीक है विज्ञाता में भगवान कहते हैं कि तुम विरा भजनते का चारों प्रकार सब लोग मेरा भजन करते हैं तो इसका मतलब भक्ति मतलब सीधे नहीं सी जा सकती है भक्ति मतलब ज्ञान योग के द्वारा ही भक्ति हो ऐसा क्रम नहीं है सीधे भी कर सकते नहीं सभी प्रकार के अब ये है की ज्ञान योग के बाद जो होगा तो मतलब दोनों विलक्षण हो जाएगा और जो पहले से जो करेंगे तो धीरे धीरे चलकर विलक्षणता आएगी लेकिन ज्ञान योग के अभ्यास काल में विक्षणता नहीं है तो है और फिर इतना जरूर है कि वही बात जो साक्षात्कार तो ब्रह्म के साक्षात्कार के अंतर्गत या ब्रह्म के साक्षात्कार पहले अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है चाहे जा वो ज्ञान योग से हो चाहे योग ऐसी हो ब्रह्म के साक्षात्कार क्या हो जाएगा अपनी का साक्षात्कार हो जाएगा जय इंद्री मंत्रालय हमें पहले अपने स्वरूप फिर उसमें विद्यमान अपने अंतरात्मा परमात्मा के रूप तो भक्ति योग ज्ञानोत्तर भक्ति का रास है कि वो गो आनंद रूप परमात्मा आप बैठा है जब उसको जानेंगे तो हो जाती है यही कारण है कि सूर्यदेव जैसे ज्ञानी लोग भी भक्ति करते रहते हैं परमात्मा ने उस पर आना नहीं होता और भक्ति भी क्या है ब्रह्मभुद ज्ञान की एक व्यक्ति ही हो ना मुक्तावस्था में जो होता है तो हर समय मुक्तावस्था में जो भक्ति होती है ऐसे दोनों स्थितियां भक्ति योग सीधे भी किया जा सकता है वैसे और यहाँ तो मानते हैं कर्मयोग ज्ञान योग है ना चाहे लोग कर्मयोग से शीघे भक्ति हो कर सकते हैं शीघ्री होती हो कर सकते हैं यहाँ तो ज्ञान योग कर्मयोग के स्वरूप के अंतर्गत ही ज्ञान योग आ जाता है जैसे कर्म नहीं संस्कृति माँ सीता जनता गया कर्मयोग की परिभाषा के अंतर्गत भी लोगों ने ज्ञान को डाल दिया है लोग मान फिलत कर उन्होंने तो कर्म योग में क्या है कि मन प्राण विधायक ऐसा सोच करके कर्म करते रहना तो उसी जा ये ये है उसी में ध्यान आ लिया नहीं ये लोकमान तीरथ का ऐसा देता है उनकी गीता की आजकल बहुत मान्यता है आजकल जो है ना वो बहुत लोग उसको बांधते हैं सुंदर तो रंग उसके उतना ही लोकमान तीरथ को ज्यादा मानता है कर्म को मतलब गीता का शास्त्र उन्होंने कर्म में लिया गीता कर्म भी शिक्षा है की देती है है क्या कैसे बचनम तो भगवान भी पालन करना ही है तो वही तो वही बात और जो ज्ञान कैसे बचनम को कर दिया है ना और जो ज्ञान तो योग के बाद कुछ रहता ही नहीं है तो कैसे बचनम तो हो पाएगा तो बदल ने किया क्या है बाद में तो करना, है है, है, है, ना? नहीं थोड़ा सा ये पड़ेगा इसको बहुत चिंतन करना दो चार घंटे लगा नहीं तो भी तो हो गया है ना आता है नंभीरता है नुण। वो बात है ना कि सिद्धांत को समझाने के लिए नाम पर देखा या तो है? नहीं। नहीं। जगत के, जगत का के उपादान और एक है? पर्माद। पर्माद। में के उपादान कारण और नित्य कारण भिन्न भिन्न देखे जाते हैं जैसे घट का उपादान कारण नित्य कारण होता है पट का उपादान कारण होता है और नृत्य कारण होता है किंतु जगत के उपादान और निमित्त कारण दोनों भिन्न हैं अभिन्न उपादान कारण दोनों परमात्मा so, अभिन्न उपादान कारण तो किसका है परमात्मा है तो अभिन्न उपादान तो का अर्थ है उपादान कारण और निमित्त कारण भी एकता नहीं है किन्तु उपादान कारणत्व और निमित्त कारणत्व के आश्रय एकता है क्या उपादान कारणत्व और निमित्त कारणत्व के आश्रय की एकता आश्रय कौन है तो नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। ये मतलब है लोक के उपादान और निमित्त किंतु कि जगत का उपादान और निमित्त पृथक पृथक सिद्ध नहीं है श्रुतिया सृष्टि के पूर्व एक ब्रह्म के ही सदभाव का वर्णन करती हैं। है सृष्टि के पूर्व काल में एक सद्रह्म सदैव सोम का क्या है? के पूर्व काल में और सोम में संबोधन है है नग्रासहम अच्छा। से ही जगत की उत्पत्ति बताती है सृष्टि से पूर्व प्रलय काल में ब्रह्म है कारणावस्था में पहुंचे हुए सूक्ष्म चेतना चेतन से विकित्त होकर देता है लग गया काल में वह कार्यावस्था में पहुंचे हुए कार्यावस्था में कौन पूछा है इस चेतना चेतन? चेतना चेतना में कौन पहुंचा है ने? ने? ने? ने? और कार्यावस्था में पहुंचे हुए चेतना चेतन कैसा होगा और कारणावस्था में कौन पहुंचेगा चेतना चेतन और कारणावस्था में पहुंचे हुए चेतना चेतन को क्या कहें हो गया तो स्थूल चेतना चेतन से विशिष्ट होकर रहता है इससे सिद्ध होता है की चेतना चेतन विशिष्ट ब्रह्म ही सृष्टिकाल में स्थूल चेतना चेतन विशिष्ट ब्रह्म यह स्थल चेतना चेतन विशिष्ट ब्रह्म क्या है जगत क्या चेतन विशिष्ट ब्रह्म जब कहा जाए जगत उत्पन्न हुआ तो जगत का क्या अर्थ है चेतन विशिष्ट ब्रह्म है न ब्रम ने स्वयं को जगत रूप में किया ब्रह्म ने स्वयं को ब्रह्म का क्या अर्थ है चुछु। चुछु। चुछु। चुछु। और जगत का क्या है अर्थ है यह किसका अर्थ है तद आत्मान स्वयं अपरूप तद का अर्थ है क्या अर्थ है आत्मानम का है अपने स्वयं को, को नहीं नहीं हाँ ठीक है ठीक है अच्छा आत्मा हाँ ब्रह्म ने स्वयं अपने को किया क्या जगत रूप किया क्या किया ब्रह्म ने तद हाँ अपने स्वरूप को स्वयं कर लिया जगत रूप में यह श्रुति ब्रह्म को ही कारण तथा कार्य कहती है इससे कार्य जगत रूप में परिणाम को प्राप्त तो होने वाला कौन है कार्य जगत रूप में परिणाम को कौन प्राप्त हुआ है कारण ब्रह्म तो कार्य जगत रूप में परिणाम को प्राप्त होने वाला ब्रह्म ही उपादान कारण सिद्ध होता है कार्य जगत रूप में किसका परिणाम हुआ बोलो पहले बोलो फिर बताएंगे आपको मतलब सुनो कार्य जगत रूप में परिणाम किसका हुआ ब्रह्म का देखे देखे देखे ब्रह्म का कैसे परिणाम हुआ तो ब्रह्म का क्या है वहाँ सूक्ष्म में विशिष्ट ब्रह्म तो परिणाम होता है ब्रह्म के विशेषणों का किसका परिणाम होता है बताए ध्वज में जैसे कहते हैं ना कि देवदत्त युवा ऐसी वृद्ध हो गया देवदत्त बालक ऐसी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा तो परिणाम किसका होगा उसके तो उसी प्रकार से जो है ना जब जो कहा जाए कि कार्य जगत रूप में परिणाम को कौन प्राप्त हो रहा है ब्रह्म तो ब्रह्म का क्या मतलब है विशिष्ट ब्रह्म है ना देख कैसे जैसे देवदत्त वृद्ध हुआ तो देवदत्त वृद्ध हुआ तो वृद्ध भी कौन है देवदत्त वृद्ध हुआ तो वृद्ध मतलब क्या वृद्ध शरीर वाला देवदत्ता वृद्ध शरीर वाला और पहले क्या है युवा शरीर वाला ब्रह्म फिर क्या है नहीं पहले युवा शरीर वाला और फिर क्या है पहले तो युवा शरीर वाला अब बालक शरीर वाला दे फिर वृद्ध शरीर वाला देवदत्त तो दोनों अवस्थाओ में है पर देवदत्त वृद्ध हुआ इसे कहा जाता की नहीं कहा जाता तो बिकार किसका होता है अवस्था उसके विशेषण की तो यहाँ भी ब्रह्म में और देखना जगत रूप में परिणाम को प्राप्त होने वाला कौन है ब्रह्म कौन है ब्रह्म वो किस से कहा गया सदम ईदमी तो वहाँ ब्रह्म का क्या है बोलो सूक्ष्म से ब्रह्म बात है इसमें और परिणाम होता है विशेषण अंश का ध्यान रखना परिणाम किसका होता है जैसे शरीर के परिणाम होते है वैसे जैसे कोई बालक से युवा हो जाए तो किसका हो गया शरीर का तो ब्रह्म ही क्या है कि कारण से कार्य हो जाए परिणाम किसका होगा उसके शरीर कौन है उसके सोम में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला यह जगत सृष्टि के पूर्व काल में निमि, निमित्तांतर से रहित एक सदब्रह्म ही था घटाओ सदयो सोम इदम अग्रासमे वोम्य है ना यह संबोधन हे सौम्य सौम्य का क्या अर्थ है जो व्यक्ति सौ में होगा ना सरल ना। उसको क्या कहते हैं सोम उग्र नहीं होना चाहिए हो थे? तो ऐसा होना चाहिए सोम में अब इदम का अर्थ है प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला यह जगत का क्या अर्थ है तो है सोम प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला यह जगत अर्थ लगा और अग्रे का क्या है अग्रे? सृष्टि के पूर्व काल में अग्रे का क्या अर्थ है और अधिकीयम का अर्थ है निमित्तांतर से नहीं अद्वितीय का क्या है? लोग अन्य निमित्त कारण से रहित थे क्या मतलब हुआ अन्य निमित्त कारण से रही थे अन्य निमित्त कारण से मतलब दूसरा निमित्त कारण है वहाँ वो स्वयं निमित्त कारण है वो स्विम की से रहित एक सद ब्रह्म ही था यह श्रुति इदम पद से जगत का निर्देश करती है इदम पद से और जगत का ध्यान देंगे पूर्णिर के पास क्या लिखा है इस फूल की रचित विशिष्ट क्रम जगत का क्या अर्थ है इस, चीज़ इस शुक्रम से देखो जगत का अर्थ है नाम रूप के विभाग से युक्त नाम रूप के विभाग से युक्त नाम रूप के विभाग से युक्त कौन जगत नाम रूप के विभाग से युक्त अर्थात बहुत अवस्था वाला नाम रूप का विभाग होने पर एक अवस्था तो रहेगी कितनी अवस्थाएं हो जाएंगी? हाँ बहुत अवस्थाएं हो जाती है ना वृक्षित बहुत अवस्थाएं आ गई ना तो नाम रूप के विभाग से युक्त तो कितनी अवस्थाएं हो तो बहुत अवस्था वाला कर, कर, कर, कौन हो गया कौन है कौन है वो नाम रूप के विवाद का युक्त बहुत अवस्था वाला स्थल की रचित विशिष्ट ब्रम जगत का सदैव सोम इधम अग्रशीस इधम से क्या लेते हैं जगत इदम से क्या लेते हैं तो जगत कर्थ ये हो गया ये जगत सृष्टि के पूर्व काल में कैसा था एक था तो एकम एक नाम रूप के विभाग से रही नाम रूप के विभाग का भाव होने पर बहुत अवस्था होगी की एकत्व अवस्था होगी एकत्व एकत्र होगी ना नाम रूप के विभाग से रही तो एकत्र वाला है मतलब सूच में लगा नाम रूप के विभाग वाली अवस्था स्थूलावस्था कही जाती है लगा और सृष्टि के पूल में नाम रूप का विभाग ना होने से एकत्व अवस्था होती है कौन सी अवस्था होती है क्यों विभाग तो ना जब घटादी ना बने केवल मिट्टी ही रहे तब तो एक मिट्टी कहेंगे ना एकम एव एकम एवं पद से नाम रूप विभाग से रहित ब्रम्म कहा जाता है एकमय पर क्या कहा जाता है नाम से ब्रह्म कहा जाता है अच्छा सृष्टि के पूर्व या जगत सत ही था सत का क्या मतलब है तुछु। शुभ ब्रह्म? इससे एकत्र तो अवस्था वाला सत उपादान कारण एकत्र वाला सत्य तथा बहुत अवस्था वाला जगत कार्य सिद्ध होता है बताए समझ में एकत्र अवस्था वाला शब्द क्या हुआ तो सदैव कहा गया ना और बहुत तो अवस्था वाला जगत क्या सिद्ध होता है से क्या कहा जा रहा है जगत लोक में घट कार्य की उत्पत्ति के लिए उपादान कारण से निमित्त कारण की अपेक्षा होती है लगा यहाँ पर सद्वस्तु उपादान कारण है तो निमित्त कारण कौन है इस शंका के समाधान के लिए क्या कहा गया अद्वित इसका भाव यह है की जगत का निमित्त कारण भी सदब्रह्मी है निमित्त कारण भी दूसरी कोई वस्तु नहीं मतलब अदिती क्यों कहा मतलब अन्य निमित्त कारण मतलब क्या है कि अन्य निमित्त कारण से न होने से क्या कह दिया उसको अदिति मतलब दूसरे निमित्त कारण का कहा ठीक है उपादान कारण जो मृत है वह संकल्प का संकल्प कर सकता है उपादान कारण जो मृत पिंड है वो संकल्प का अस्त न होने से निमित्त कारण नहीं हो सकता है कार्य की उत्पत्ति के लिए जड़ उपादान कारण अपने से भिन्न निमित्त कारण चेतन की अपेक्षा करते हैं जैसे मिट्टी किसी कितनी उपेक्षा करती है की उपादान कारण ब्रह्म कैसा है चेतन है अकाउंस अपने ऐसी भिन्न निमित्त कारण की अपेक्षा ब्रह्म में सब प्रकार की शक्तियाँ निहित है इसलिए वह संकल्प मात्र ऐसी अपने को जगत रूप में परिणत करता है कार रूप में परिणत होने का सामर्थ कुलाल में इसलिए हुआ केवल निमित्त कारण होता है तो यहाँ अगले पेज पर आइए ये तीन पेज है ना इसको आप अपने से लगाएंगे कोई झंझट नहीं है देखो यहाँ से ऊपर से आठ नौवीं पंक्ति अतः ब्रम्होर जगत एक ही वस्तु है मिल जाएगा ब्रह्म और जगत और नीचे का पैराग्राफ में नाम रूप विभाग से रही अवस्था तो कैसी है आगे देखना और नाम रूप विभाग से युक्त तो अवस्था कैसी है नाम। नाम। ये अवस्थाएं साक्षात किसमें रहेंगी साक्षात अचित चीद के द्वारा बातें समझ में ब्रह्म न सूक्ष्म एक जैसा है ठीक है समझी लगाना चेतना चेतन में रहने वाली ये अवस्थाएं क्या नहीं। नहीं। उससे विशिष्ट ब्रह्म में कही जाती है लग गया जैसे शरीर में रहने वाले बालक आदि धर्म शरीर विशिष्ट जीव में कही जाते हैं, शरीर विशिष्ट जीव में जैसे कहते ना देवदत्त वृद्ध हो गया मतलब युवा देवदत्त वृद्ध देव दत्त हो गया युवा देव दत्त कहा जाता है निक ना और जो नीचे थोड़ा चलो वही देखना घटपट आदि नाम तथा घटत पटत तो रूप सृष्टि के पूर्व काल में है यह रूप का मतलब अवस्थाएं है रूप का मतलब क्या है तो घटपट वस्तु नहीं आकृति तो एक आव... यहाँ कहते हैं आकृति मतलब यहाँ अवस्था है जैसे की गो की आकृति क्या है गो तो है वो एक अवस्था होगी है ना यदि आकृति कहते हैं तो बिल्कुल विशिष्टा तो इसमें पूरा आगे होगी हालांकि इन इन वाक्यों को लेकर विरोध नहीं सिद्धांत में प्रस्ताव कर वास्तव में वस्तु को रूप कहा गया है घटपट वस्तु को क्या कहा गया रूप और यहाँ उनकी आकृति को रूप कहा गया है उनकी सभी गट, सभी घटों की आकृति एक है सभी गो की आकृति एक है सभी महसी की आकृति तो आकृति उसमें विद्यमान असाधारण धर्म है अवस्था रूप तो है आकृति तो यहाँ बोलते हैं आगे देखेंगे आकृति वाला द्रव्य रूप रूप कहते हैं संतर है ना आगे देखेंगे अर्थ का बोधक शब्द नाम कहा जाता है अर्थ का बोधक शब्द तथा आकृति को रूप कहा जाता है आकृति को इन नाम रूपों का विभाग मतलब तो पार्थक्य अलग अलग सृष्टि के पूर्व में नहीं रहता है, है? नहीं। नाम रूप का विभाग पहला होता है सूक्ष्म कारण होता है तथा स्थूलावस्था वाला ब्रह्म कार्य होता है द्रव्य नित्य होने पर भी अवस्था भेद से वही कारण होता है और वही कार्य होता है अगले पेज पर देखना नीचे चेतन अचेतन सर्वदा ब्रह्म के शरीर बन कर रहने के कारण उसके प्रकार होते हैं किसके प्रकार प्रकार मतलब विशेषण। प्रकार का मतलब क्या है और आगना? ब्रह्म नाम रूप विभाग के अयोग्य सूक्ष्म को प्राप्त कौन सूक्ष्म को प्राप्त है नहीं मिला मिला क्या ब्रह्म कदाचित नाम रूप विभाग के अयोग्य सूक्ष्म को प्राप्त है कदाचित का क्या है रहते हैं अरे आगे की जिसे देख करके बोलो कलाचित से क्या लेने नहीं। नहीं। आ, के पूर्व काल में सृष्टि के ना। लगाइए नाम रूप के भाग के अयोग्य तो अवस्था को प्राप्त करता है सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त कौन और चेतन नहीं सूक्षण अवस्था को प्राप्त कौन और चेतन चेतन से विशिष्ट होकर कौन रहता है तो उस ब्रह्म को क्या कहेंगे कारण अवस्था वाला ब्रह्म मतलब समझ में मतलब नाम रूप विभाग के योग्य चेतन चेतन से विशिष्ट ब्रह्म कारण अवस्था वाला ब्रह्म है और कभी नाम रूप विभाग के योग्य कौन सी अवस्था होगी नाम रूप विभाग के योग्य योग्यूलावस्था इस तो इसूला अवस्था को प्राप्त चेतना चेतन से विशिष्ट होकर रहता है उसे कार्यावस्था वाला ब्रह्म रहते हैं इसको कर दे कर दे करेंगे है? कल इसी को पढ़ा करके फिर ग्रंथ में चलेंगे ध्यान रखना है ना ये यही ये ये आधा पेज पढ़ा करके ग्रंथ में चलेंगे कौन कौन हो रहा